राज्य विधायक शत्रु विनाशक ईश्वर का एक विशेषण यहाँ पर दिया हुआ है शत्रु विनाशक शत्रुओं का विनाश करने वाले ईश्वर हैं अब यहां पर कैसे जैसे हमारे शत्रु होते हैं तो हम किसी से सहायता मांगने जाते हैं उसको हमको मारना है या कुछ करना है तो सहायता दो वो सहायता देने वाला उसका अपना व्यक्ति होता है या अपना नहीं होता है नहीं जो हमारा शत्रु है और जिससे हम सहायता लेंगे तो हमको जो सहायता देने वाला है वो शत्रु का अपना व्यक्ति होगा या दूसरा होगा अगर उसका अपना व्यक्ति रहा तो हमको सहायता देगा या नहीं देगा तो अब ये देखो कि इस हम जिससे भी यहाँ शत्रुता करते हैं ईश्वर उसका है या नहीं है जैसे हमारा है ईश्वर ऐसे जिससे भी हम लड़ते हैं पड़ोसी से लड़ते हैं किसी से भी लड़ते हैं घर से भाई से लड़ते हैं सेदार से लड़ते हैं जिससे भी लड़ते हैं तो ईश्वर उसका भी है या नहीं है तो जैसे हमारा है और अपना मानने के कारण हम सहायता ले रहे हैं कि उसको मारना है मुझे तो ऐसे वो भी लेगा ना तो हमारी सहायता करेगा या उसकी करेगा वो यानी शत्रु उसके लिए तो होता नहीं है ना ईश्वर के लिए कोई शत्रु है ही नहीं माता पिता के जो बच्चे होते हैं अपने संतान वो कितने ही आपस में लड़ते हैं भाई भाई लेकिन उसके लिए माता पिता कभी ऐसे नहीं होते हैं कि एक को तो पीट के रख देंगे मार देंगे जान से और दूसरे को कहेंगे तू ठीक है बहुत, ऐसा नहीं सोचते कभी वो कभी कभी ऐसा होता है किसी न किसी बेटे का पक्ष तो लेना पड़ता है पिता को भी माता को पिता को सभी लेते हैं और वो अधिकतर उसका ले लेते हैं जो उनको ज्यादा खा खिलाने पिलाने वाला है उनकी सेवा करने वाला है उनको दिखता है तो उसका साथ ले लेते हैं भले ही दुष्ट तो माता पिता तो ऐसा करते हैं लेकिन ईश्वर ऐसा तो नहीं कर सकेगा तो फिर अब यहां पर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं शत्रु विनाशक है आप तो कौन सा शत्रु हो सकता है कौन इनका शत्रु होगा ईश्वर का या हमारा जिसको की नाश करता है वो तो इसमें अब यही होगा कि ईश्वर के भी अपने नियम हैं उसके भी अपने संविधान हैं उसने भी कुछ गुणों का विधान कर रखा है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए तो अब जो उसके नियमों को मानने वाला है वो तो उसका अपना है और जो नहीं मानता है उसको वो उसका अपना नहीं है जैसे होता है ना किसी संस्था में या और कहीं उसका एक नियम होता है ना देखने वाला व्यवस्थापक होता है जो कोई भी होता है अधिकारी होता है कहीं पर उस अधिकारी के लिए मुख्य जो भी उसके नीचे उस नियम का अनुशासन का जो उल्लंघन करेगा वो उसका विरोधी होगा ना अधिकारी के साथ अभी नया नया अधिकारी आया है और कुछ कर्मचारी हैं उन दोनों को अभी परिचय भी नहीं है जानते भी नहीं एक दूसरे को लेकिन कर्मचारी मान लो नियम के विरुद्ध कर रहा है वहां काम तो अब दोनों में शत्रुता होगी या नहीं होगी हो जाएगी ना बिना परिचय के भी होगी वो एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे तो यही नियम यहाँ पर भी लागू होता है यहां पर देखिए वो जो अधिकारी है उस कर्मचारी के वस्तुतः शत्रु नहीं है हाँ उसका आपस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दोनों शत्रु हैं लेकिन फिर भी वो दंड देगा उसको सब कुछ करेगा रोकेगा नहीं मानेगा तो विरोध करेगा ही करेगा वो तो यहां वो जो विरोध कर रहा है वो उस नियम के निमित्त से कर रहा है शत्रुता जो यहां हम जिसको कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है वो उस शत्रुता के लिए है जहां परस्पर के रागद्वेष के कारण है लेकिन जो परस्पर रागद्वेष में नहीं है कारण और किसी वा, वास्तविक धर्म है या नियम है जो शाश्वत है उसका जो कोई विरोधी कर विरोध करेगा उसके प्रतिकूल आचरण करेगा तो उसका जो अधिकारी है वो उसको मारेगा भी विरोध करेगा दंड देगा सब कुछ करेगा विरोध करेगा तो यहाँ पर अगर कुछ करता है उसका अधिकारी तो उसमें दोष नहीं है हाँ शत्रुता वस्तुता नहीं होती है लेकिन जिसकी पिटाई होगी जो उसके मन में जरूर आता है कि शत्रु है ये तो यहां पर भी यही नियम लागू होगा कि जो भी ईश्वर के अथवा एक शाश्वत जो नियम है धर्म मानवता के पूरे प्राणियों के साथ धर्म का मतलब होता है एक ऐसा आचरण जो पूरे में व्याप्त करता है एक ऐसा आचरण जिसका संबंध पूरे के साथ होता है जितना समुदाय है सभी के अनुकूल वो होता है तो अगर वैसा ही कर दिया जाए उस काम को तो धर्म हो जाएगा और नहीं किया जाएगा तो वो असंतुलित हो जाएगा इस कारण से हर कार्य क्या होता है धर्म और अधर्म बन जाता है छोटा भी कार्य धर्म है और वो भी अधर्म होता है इतने लोग जैसे अभी हम बैठे हुए हैं अब यहाँ पर आ, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं अब आप में से कोई एक व्यक्ति बोलने लग जाए दो बात करने लग जाए और क्या बात करने लग जाए देखो ये मंत्र इस तरह से पढ़ा हुआ है इसमें ये धातु प्रत्यय है ऐसे ऐसे ये बना है आपस में बात करने लग गए तो ये जो बात कर रहे हैं बात बुरी तो नहीं है ना मंत्र को तो बोल रहे है कि ये है इसमें ये है लेकिन है क्या वस्तु अब क्या है वो विरुद्ध हो गया ना वो अधर्म है कैसे कि बाकी लोगों के साथ उसका संतुलन नहीं है अब अन्यों के लिए वो क्या हो रहा है हानिकारक बाधक बन रहा है वो इस कारण से भले ही आप मंत्र पाठ कर रहे हैं लेकिन दूसरे के संतुलन नहीं बना पाए समूह से तो वो अधर्म हो जाएगा तो सभी जगह यही नियम लागू होगा यानी जिन कार्यों को एक व्यापक होता है उसकी उसका क्षेत्र होता है अगर उसको ढंग से नहीं हम करते हैं तो वो अधर्माचरण होता है और उस अनुरूप में करेंगे तो सब धर्माचरण रहेगा आपको जैसे कुछ आपके पास भोजन है यात्रा में जा रहे हैं तो उस समय जब भोजन करने लगते हैं तो पूछ लेते हैं न कि आप भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे तो आप पूछ करके यदि भोजन करते हैं वहां पर तब देखिए आपको कैसा लगेगा अंदर और बिना पूछे खा लेते हैं तब देखिए आपको अंतर आएगा यदि आप पूछ ही करते हैं तो सामने वाला है वो आपके भोजन के लिए तो नहीं बैठा होता है ना वो अपेक्षा नहीं रखता कि ये मुझे भोजन दे देगा और देने पर मना भी करते हैं तो मना करने से पहले मतलब उसको ये नहीं है कि ये भोजन मुझे देगा खाने के लिए भूखा नहीं बैठा होता है लेकिन फिर भी यदि हम उससे पूछ लेते हैं तो अपने को प्रसन्नता होती है और नहीं पूछते तो फिर लगता रहता है खाते रहते हैं और देखने वाले को भी बुरा लगता है आप देख लेना कि दूसरा आदमी वो टिफिन निकाल के खाने लगा और आपसे पूछा नहीं उसने तो जितनी देर तक खाते रहेगा ना आप उसको घूरते रहेंगे हाँ देखो कितना दुष्ट व्यक्ति है पूछा नहीं मेरे से कमजोर आप भूखे नहीं है खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं उसका लेकिन अगर पूछा नहीं है ना उसने तो आपको लगता रहेगा बहुत दुष्ट है तो मुझे पूछ तो लेना चाहिए था ना इसको तो वहां पर अब क्या है कि वो जो खा रहा है भोजन जो होता है वो उस पर एक प्रकार से सभी का होता है अधिकार सभी के लिए करने की चीज है तो वहां पर इतने होता है हम केवल सम्मान उसका सुरक्षित जो है ना वो दे देते है वहाँ पूछ लेने का मतलब इतने होता है कि वो भी खाने का अधिकारी है तो वो उसका बनता है इतना आप अकेले भोजन नहीं कर सकते हैं अगर दूसरा व्यक्ति भूखा है तो आप उसके लिए नहीं कर सकते ऐसा कि वो भूखा हमारे आप खाते रहेंगे यानी भोजन एक तो सभी के पास होता है और सभी को करने के लिए होता है भोजन तो इस कारण से अगर आप वहां पूछते हैं ना तो आपने एक सम्मान दे दिया कि आपके पास भी ये चीज है हुँ? और मेरे पास भी ये चीज है बस इतना ही बताना होता है बराबरी दिखानी होती है ऐसा होता है ना जैसे किसी के पास गाड़ी होती है दो व्यक्ति के पास तो वो गाड़ी मांगने का अधिकारी होता है ना मांग लेता है कि आप मेरी आज मुझे अपनी गाड़ी दे दो लेकिन जिसके पास गाड़ी देता है ले जाओ आप लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है वो, दे वो आदमी मांगने आ जाए तो नहीं देगा ना उसकी मांगने की हिम्मत होती है तो इसका मतलब होता है कि हर किसी के साथ जो व्यवहार चलता है ना बराबर वालों के साथ चलता है लेन देन तो वो बराबरी वहां केवल दिखाना होता है भोजन जो हम कर रहे हैं ना अगर उसको हम नहीं पूछते हैं तो इसका मतलब है हमने उसको अपने बराबर नहीं माना है सम्मान नहीं दे रहे नहीं मान रहे इसके पास भी भोजन होगा मेरे पास तो है इसके पास नहीं है ये तो इससे क्या होता है फिर वो अनादर होता है लेकिन यदि पूछ लेते हैं तो उससे क्या होता है फिर हम वो अभिमान को अपने को नीचे रखते कर देते हैं। मान लेते हैं कि आप भी इसी योग्य हैं। तो बराबर वाले जब हो जाता है तो पूछना बन जाता है उससे फिर तो इस भावना को केवल व्यक्त करने के लिए वहां पूछना होता है ये शिष्टाचार इसी होता है बस और उतनी की अपेक्षा होती है हम भी सामने वाले से इतनी अपेक्षा केवल करते हैं कि पूछे इसका मतलब है कि पूछ लिया तो हमारा ठीक है सम्मान है हम खाएंगे नहीं उसका भोजन पर पूछने पर संतुष्टि हो जाती है तो वहां केवल यही होता है कि एक दूसरे की जो बराबरी है ना अधिकार उस अधिकार को हमने स्मरण कर लिया है ठीक है आप भी समर्थ है क्योंकि पूछा तो उसी से जाएगा ना जो समर्थ होता है जो समर्थ नहीं होता है नहीं पूछा है, इसका मतलब नहीं है समर्थ तो उसकी सामर्थ को केवल प्रदर्शित करने के लिए वहां हम पूछते हैं अपनी विनम्रता उससे स्पष्ट होती है इससे सामने वाले को संतुष्टि हो जाती है तो वहां उसको जो आदर हम दे देते हैं वो क्या होता है वो धर्म हो जाता है पूछ के यदि खाते है सामने वाले से तो वही क्या है धर्म है और नहीं पूछते हैं तो वो अधर्म हो जाता है वैसे जरूरी नहीं हम भोजन दे ही देंगे उसको ऐसा कुछ भी नहीं है उसका अधिकार तो है नहीं मेरे भोजन पर हमने खरीदा है सब कुछ हमारा है ही इसीलिए बोल नहीं सकता है आदमी बोलता भी नहीं है ना वैसे भी कोई नहीं बोलता है लेकिन फिर भी क्या होता है एक मानसिकता जो है अंदर ये हमारे मन में बैठाया हुआ है ये जो बुरा लगता है ना ये वस्तु बैठाया हुआ है हमारे दिन ये चित्त ऐसा होता है पशुओं के चित्त में ऐसा नहीं होगा उसको नहीं खटकेगा ही नहीं उसकी तो देखो बकरी का बच्चा जैसे होता है छोटा भी है और उसके सामने घास दे दो और बकरी वहीं पर है तो वो खा जाएगी उसकी छीन करके अपने बच्चे का ही घास खा जाएगी ऐसे गाय है भैंस है जो भी है उसका बच्चा भी वहीं है और वो भी वही है वहाँ डाल दो कुछ वो खा जाएगी उसकी माँ जो होगी उसको ऐसा कुछ नहीं खटकता है क्या हुआ नहीं हुआ लेकिन मनुष्यों में नहीं होगा ये लेकिन तो वो वहाँ होता है जहाँ उसको बच्चे असमर्थ दिखते हैं ना अभी उनको पालना होता है उस समय तक होता है बस कुछ काल के लिए होता है वही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर फिर नहीं देखते वो हाँ उतनी है क्योंकि अगर वो भी नहीं करे तो बच्चा मर जाएगा फिर तो पशुओं के बच्चे में उसमें क्या होता है ना वस्तुतः देखने वाला तो दूसरा होता है ना किसान वहां जिसका वो होता है उसका उसका कर्तव्य बनता है ना वो क्या करेंगे उसका खिलाएंगे वो तो लाके खिला नहीं सकते तो इसलिए उनमें तो प्रवृत्ति नहीं होती लेकिन चिड़ियों के लिए है उसको मनुष्य नहीं देखता है तो इसलिए उनके स्वभाव में ऐसा भरा हुआ है वो तो देखेंगे बच्चे को जिनके बच्चे को दूसरा नहीं देख सकता है उस माता पिता में होगी प्रवृत्ति लेकिन जिसके बच्चे को देख सकता है दूसरा उसके में नहीं होगी ये नहीं मिलेगी ये पशु गाय आदि वाले में ये नहीं मिलते हैं क्योंकि इसका होता है स्वामी दूसरा देखने वाला और इनका देखने वाला नहीं होता है तो उनमें नहीं होती है बड़े होने पर उनमें भी नहीं होती है फिर कुछ पड़े जब तक नहीं हो ना खाने पीने लायक वो तभी तक होती है बाद में अगर वो थोड़ा सा भी उड़ने लग जाते हैं तो छोड़ देते हो फिर नहीं ध्यान रखते तो इतना ही लेना था कि शत्रुता कहाँ हो जाती है यानी कि जो एक शाश्वत नियम है धर्म है उसका जो पालन कर रहा है वस्तुता ईश्वर का वो मित्र है अपना है लेकिन उस शाश्वत नियम का जो भी विरोध कर रहा है वो सभी ईश्वर के शत्रु है तो यदि हम ईश्वर के नियम को पालन कर रहे हैं उसका और दूसरा नहीं कर रहा है तो वो अब शत्रु है हमारा भी और ईश्वर का भी शत्रु है वो तो ऐसी अगर प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं कि उसको मारेंगे तो अब ईश्वर कहेगा ठीक है मारो उसको ईश्वर का अपना कुछ नहीं था उसमें ईश्वर उसको इसीलिए बुरा कहा कि पूरे का विरोधी है वो ईश्वर के जो नियम होते हैं वो व्यापक होते हैं सारे जैसे बड़ा व्यक्ति होता है ना नियम बनाने वाला होता है तो हर समय पूरे पूर्वापर को देख के बनाता है ना जो भी नियम वो बनाता है जितना छोटा व्यक्ति होगा वो उतना कम सोचेगा जो जितना बड़ा होता है वो उतना ज्यादा सोचता है उस आधार पर नियमो बनाता है तो ईश्वर का चूंकि संबंध एक एक वस्तु से है संसार में जितनी भी वस्तु हो सकती है सभी के साथ ईश्वर का संबंध है सबको वो जानता है तो इसलिए जो भी नियम बनाएगा वो पूर्वापर सब को सबको देख के बनाएगा हर समय ऐसा नहीं बनाएगा कि टकरा जाए कोई किसी से जाके बाद में अपनी ओर से पहले सारा संतुलन बनाएगा वो इसलिए उसके नियम चाहे छोटे है चाहे बड़े हैं सारे के सारे संतुलित होते हैं जहाँ नहीं है बिल्कुल संभावना जैसे अभी ये पशु आपस में होते हैं, मार के खाते हिरन को तो क्या वो ना भागने के लिए बना दिया इसने टांग जितना भाग सकते हो भागो और चीता को बना दिया कि तुम उसको खदेड़ो वो एक दूसरे को मारते हैं तो यहाँ क्या है वो विरोध नहीं है चीता को हिरण को मारने के लिए नहीं बनाया उसने इतनी जो गति दी है ना चीता में वो हिरण को मारने के लिए नहीं दी है गति और हिरण में जो गति दी है वो चीता से भागने के लिए नहीं है ये क्या है सभी के अपने अपने धर्म अलग होते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं दो लकड़ी दे दो मुझे इसमें से छोटी छोटी छोटी बड़ी दो बराबर नहीं हो एक छोटी वाली और देना ये एक और हाँ दो एक और दो, तीन। अब ये देखिए बराबर नहीं छोटी और दो ना इतनी बड़ी इत, इतनी। ये तीन लकड़ी है इसको ऐसे देखेंगे तो इससे ये छोटी है ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है ऐसे अब कहेंगे कि ये तो इससे बड़ी है इससे ये जो है बीच वाली इससे बड़ी है लकड़ी और ये सब इससे भी बड़ी है तो अब क्या है कि ये छोटे बड़े हैं, आपस में लकड़ियां तीनों छोटी बड़ी है ना तो तु, वस्तुत ये छोटी बड़ी नहीं है अब इसको इधर रख दो देखो अब ये छोटी है बड़ी है नहीं अकेले देखो इसको अब कहो कि ये छोटी है कि बड़ी है इसका जो अपना ये होना है इतना ये इसके लिए बना था क्या इस लकड़ी को जो छोटा होना था तो क्या इसके लिए छोटा होना था और इसको जो बड़ा होना था क्या इसके लिए बड़ा होना था क्या ये लकड़ी जो छोटी है ये अपने स्वरूप से है स्वभाव से है ये जो है ये अपने स्वभाव से है और ये जो लकड़ी है ये अपने स्वभाव से है ये तीनों को आपस में इसके लिए नहीं बनाया गया था लेकिन जब तीनों इकट्ठे हो गए एक जगह तो अब क्या होगी तुलना हो जाएगी जिसमें अधिक है वो अधिक हो जाएगा लगने लगेगा ना छोटा बड़ा वो परस्पर की अपेक्षा से है ये वैसे स्वरूप से ये अब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।, है लेकिन जब साथ हो गए इकट्ठा हो गए तो ये तुलनात्मक स्थिति बन जाएगी तो ऐसे ही ये शेर है चीते हैं जो मनुष्य भी है इन सब की योनिया एक दूसरे के आश्रय से नहीं बनाई गई है वो इसके लिए ये इसके लिए ऐसा नहीं है सभी की सभी स्वतंत्र योनिया है ये तो स्वतंत्र होने की उसके गुणकर्म जो है वो भी स्वतंत्र है एक इकाई है वो अलग अलग इकाई होने के कारण फिर भी चूंकि एक जगह पहुंच जाते हैं ये। तो एक जगह पहुंचने का कारण अब क्या होता है उसमें दिखता आ जाती है। तो इसलिए वो टक्कर हो जाती है जो बड़ा होता है अधिक गुण जिसमें है और जिसमें कम है वो छोटा बड़ा हो जाएगा दुर्बल कमजोर पड़ जाएगा तो ऐसे ही सारे जितने भी होते हैं यहाँ के प्राणी जो होते हैं जितनी भी जीवात्माएं यहाँ जन्म लेती है ना वो अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेती है दूसरे के कर्मों से मतलब नहीं होता उसका तो हर कोई अपना जीवन जीने के लिए यहाँ आया है लेकिन कई आए हैं एक नहीं आया यहाँ कई सारे आ गए तो कई सारे आने के कारण क्या होता है अब आपस में ये भेद हो जाता है तो जो जिसका जैसा स्वभाव है उस अनुसार कर पाएगा वो आश्रम तो इस रूप में सभी को जन्म दिया हुआ है शेर का जो स्वभाव होता है अपना वो इस तरह का होता है कि वो मांसाहारी ऐसे खाने वाला होता है लेकिन हिरण में नहीं है ऐसा तो इसलिए वो मारा जाता है वहां पर अकेले में नहीं कुछ होगा इसको तो ईश्वर ने उसके लिए नहीं बनाया लेकिन शेर का जो अपनी जाति जो होती है वो उसी ढंग की होती है इसलिए उसको बनाना पड़ेगा वैसी जो जाति जैसी उसको तो वैसी बनाना पड़ेगा ना तो ईश्वर ने सभी को जीवन दिया है सभी को अवसर दिया है इसी पृथ्वी पर भोगना तो सभी को है और विकल्प नहीं है कहाँ जाएगा आखिर भोग तो जितने होंगे सृष्टि में ही होंगे ना बाहर तो करा नहीं सकता और एक एक के लिए अगर एक एक सृष्टि बनाए मान लो तो बाकी लोगों का तो नंबर ही नहीं आएगा इसलिए सभी को भी डालना पड़ता है और एक ही जगह डालना पड़ता है और सभी के गुण कर्म बराबर नहीं है तो आपस में ये इस तरह का असंतुलन भी होता है विरोध भी होता है सारा कुछ चलता है इसमें ईश्वर नहीं कुछ है वो तो कारण ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया है किसी के साथ तो फिर भी अब क्या करेगा वो एक जहा उसको नियम बनाना होगा अब कि तुम लोग इस तरह सारे हो गए तो अब तुम्हें करना कैसा है तो वो अब बता देगा कि भाई हिरण को बता देगा तू भाग जाए कर यदि बचना है तो इतनी दो अकल दे देगा उसको थोड़ा सा मतलब संकेत करता है और इसको भी करेगा शेर को नहीं करेगा वो उसका स्वभाव पहले से ही बढ़ा हुआ है रक्षा के लिए अच्छे के लिए तो करता है प्रेरित ईश्वर बुराई के लिए हिंसा के लिए नहीं करता है प्रेरित यानी सर्वथा निष्क्रिय नहीं होता है ईश्वर यह कोई भी व्यक्ति जिसे घर में देखते हैं ना माता पिता को एक बच्चा तो बहुत दुष्ट होता है तो उसके लिए भोजन आदि नहीं रखते हैं वो जो पहले से मिठाई चुरा के खा जाता है उसके लिए वो नहीं रखते हैं बचा करके लेकिन जो सीधा साधा होता है उसके लिए बचा के रखते है ना उसका तो ध्यान रखते हैं वो ये ये तो लड़के खा जाएगा और इस बेचारे को कुछ मिलेगा नहीं तो उसके लिए रख लेते हैं। और जो दुष्ट है उसके लिए ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे यहाँ पर जो दुष्ट लोग है ईश्वर है उस पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो स्वाभाविक करेगा ही तो लेकिन जो दुष्ट नहीं है उसको जरूर प्रेरित करेगा भाई बचना कहीं आलस प्रमाद के कारण ऐसा ना हो जाए तो अच्छे लोगों को जितने भी धार्मिक लोग होते हैं अच्छे लोग होते हैं इसको तो सहायता करता है ईश्वर लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं उसको नहीं करता है क्योंकि वो दुष्टता के लिए सोते पहले से रहते हैं प्रेरित एक तो और वो कर्म उचित नहीं है उनका इसलिए उनको तो नहीं करेगा सहायता उनकी नहीं करेगा लेकिन जो धार्मिक है उनकी सहायता करेगा तो इस स्थिति में पहले अपने को देखना चाहिए कि मैं धर्म की रक्षा के लिए प्रवृत्त हूं या नहीं अगर प्रवृत्त हूं तो ईश्वर से मांगनी चाहिए फिर शक्ति और उनको कह सकते हैं हमारे शत्रुओं को मारो मरवाओ सब कुछ जो भी कहना होता है वहां अभिप्राय ये नहीं होता है डंडा लेके मारो वह इतने होता है कि उसकी आनी हो गए जो शत्रु हमारा है नष्ट होवे हो। वो केवल इतना अभिप्राय होता है अपनी भावना को पुष्ट करना होता है पालन नहीं तो करता हाँ हाँ। है, है, है, हाँ। तो है। प्रार्थना करें परमात्मा आप इनका भी नाश करें तो हम भी इनका नाश करेंगे हम हाँ। भी करें करें तो फिर वो ईश्वर की आज पालन सिर्फ होगी आ, लेकिन इतना देखो वो तो केवल कटते हैं ना लेकिन कटवाता कौन है तो इनको भी गिनना पड़ेगा ना अकेला तो नहीं होगा वही हाँ वो, वो, वो देखकर के करना पड़ेगा कितना है वो ईश्वर तो दोनों को गिनेगा इतना नहीं होगा कि केवल एक को गिन लेगा वो दोनों चीजों को देखकर के आप प्रार्थना करेंगे आप कि हम भी हैं इसमें हिंदू भी है जो कि गाय को कटवाता है और वो काटते भी हैं, और कितने हिंदू हैं वो काटते भी हैं, कसाई खानों के जो मैनेजर होते हैं वो हिंदू भी तो होते हैं ना वो तो विरोध नहीं करते है जो नियम बनाने वाले हैं सरकार वो तो हिंदू होती है तो इसलिए नहीं कह सकते केवल यही है शत्रु वो देख करके करना पड़े प्रार्थना करनी पड़ेगी जितनी आपकी है प्रार्थना उतनी सुनी जाएगी अधिक यदि करते हैं द्वेषपूर्वक तो वो भी नहीं सुनी जाएगी दंड मिलेगा उल्टा आप विरुद्ध काम मांग रहे हैं ना उससे सहायता अच्छे आदमी से कहे कहो कि मुझे चोरी करने का दे दो आदेश दे दो तो वो क्या करेगा आपका उल्टा करेगा ना तो ये करेगा ईश्वर भी करेगा उससे उल्टी प्रार्थना यदि कर लेते हैं तो दंड दे देगा अगर प्रार्थना ही ना करें कि इसका नाश ना हो नहीं वो अच्छाई के लिए तो करनी ही करनी है बुरी नहीं करनी है बुराई के लिए नहीं करनी है इतना देखना पड़ेगा अब अच्छा बुरा क्या है ये पता चलेगा शास्त्रों से उसने कह रखा है ना ये करो वही अच्छा है जो नहीं करो जो कह रखा है वो अच्छा नहीं है बस वहीं से ले लेते हैं इसको तो इस तरह से ईश्वर क्या है शत्रुओं का विनाशक है यानी जो दुष्ट हैं, हैं, उन सभी को वो चाहता है ये नारा है ऐसा इनके कर्म ऐसे न हो कर्म ही बदलना होगा ओके तो यही होगा हे सर्वदल बलदायक सभी प्रकार के बलों को देने वाला निर्बल पालक निर्बलों को का पालन करने वाला है बलवान तो स्वतः समर्थ रहते ही है निर्बल चूंकि नहीं हो पाते हैं समर्थ इसलिए संतुलन बना के रखता है वो ये ऐसा कभी अधिकार नहीं दिया बल उन बलवानों को ये तुम मार दो कोई बात नहीं ऐसा नहीं कहा उसने ये नियम नहीं लागू करना ही निर्बल का पालन करना है ऐसे वो खड़ा होके तो नहीं करेगा उसका पालन कोई बच्चा होता है जैसे बचपन से जन्म लेता है तो अगर माँ बाप या दूसरे कोई नहीं खिलाएं पिलाएं तो इसलिए थोड़े खिला देगा बोलो मरेगा ही मरेगा तो ऐसी सहायता नहीं करता है लेकिन ये करता है कि इनका पालन करो नियम बना देगा वो प्रेरणा करेगा तो इस रूप में वो निर्बल का पालक है और निर्बल के ऊपर भी अत्याचार होता है कोई अन्याय करता है तो उसको दंड देता है वो यही उसकी पालना है रक्षा करना सुधर्म सु प्रापक।, प्रापक प्रापक होता है बताने वाला समझाने वाला प्राप्त कराने वाला तो धर्म क्या है उचित क्या है अनुचित क्या है ये वेदों के माध्यम से बताता है वो अर्थ सुसाधक अर्थ मतलब प्रयोजन प्रयोजनों को सिद्ध कराने वाला है हमारे जितने भी प्रयोजन हैं खाने के पीने के देखने के सुनने के इनके जितने साधन हैं वो सब बना के तो रख दिए ना उसने इस प्रकार से वो हमारे प्रयोजनों को सिद्ध करता है सुकाम वर्धक सुकाम काम के मतलब यहाँ इच्छा है अच्छी इच्छाओं को वो बढ़ाने के लिए कहता है उसमें अच्छे कार्य जितने करते जाते हैं उत्साह भी हमारा बढ़ता जाता है ये फल देता है वो इस प्रकार से कामनाओं को अच्छी कामनाओं को बढ़ाने वाला है वो ज्ञानप्रद ज्ञान देने वाला है संतति पालक संतति मतलब अपने प्रजाओं का पालन करने वाला है एक और जन्म देता है दूसरी और जन्म के साधन भी बनाता है इस तरह से उसका पालन होता है धर्म सुशिक्षक धर्म को अच्छी प्रकार से समझाने बताने वाला समाधि आदि के माध्यम से योगी व्यक्ति जब ईश्वर से पूछता है इस विषय में तो उसको उत्तर मिलता है सभी मंत्र आदि के बारे में आता है न कि उसका अर्थ जानने के लिए जब ध्यान में बैठते हैं तो ईश्वर की ओर से फिर उसकी अभिव्यक्ति होती है इस तरह से वो बताने वाला भी होता है राग विनाशक राग को नष्ट करने वाला होता है जब कोई व्यक्ति प्रयत्न करेगा कि मैं अपने दोस्तों को कैसे हटाऊं राग को तो उसमें अब ज्ञान देगा उसको इस तरह से हटाओ पहले उसको बचना पड़ेगा किसी भी चीज में आसक्ति है राग है उसमें यही करना होता है पहले अंदर से संकल्प करना होता है कि बस नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए कहते हुए भी चाहते रहेंगे लेते रहेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं लेकिन फिर भी मन में करते रहेंगे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो कुछ दिनों तक तो ऐसा संकल्प केवल चलेगा तो अगले दिन क्या होगा अब ऐसा संकल्प चलते चलते लेते समय आपको ग्लानी होने लगेगी अगर आपने संकल्प नहीं लिया है ना और चीज का भोग करते जा रहे हैं तो वहां पर ग्लानी नहीं होगी लेकिन आप संकल्प ले लिया है एक बार कि नहीं ये गलत है नहीं लेना है नहीं लेना है छोड़ना है तो अवग्रहण करते समय ग्लानी शुरू होगी तो ऐसे बढ़ते हैं फिर इसके संस्कार ये ग्लानी जो हो रही है शुरू हो गया अब धीरे धीरे धीरे धीरे क्या होगा इसकी ग्लानी के संस्कार बढ़ते जाएंगे उसके प्रति उपेक्षा के तो भी अभी लेते जाएंगे उसको कालांतर में और यदि बढ़ेगा तो अब क्या होगा कि कुछ देर के लिए आप रुक जाएंगे नहीं लेना है इसको फिर उठेगा अंदर से वो और फिर ले, ले लेंगे थोड़ी देर छोड़ करके और फिर ले लेंगे उसको पहले थोड़ी देर भी रुक नहीं सकते थे अब क्या होगा कुछ काल तक आप रुक जाएंगे ले लेंगे फिर उसको फिर रुक जाएंगे धीरे धीरे और ये बढ़ेगा अब क्या होता है यहाँ पर ध्यान देना होता है अब आकर के जब आप थोड़ी कार के लिए रुक गए और अंदर से खूब प्रवृत्ति हो रही है कि इसको ले ही लो खाई लो जो भी होगा ग्रहण कर लो और कुछ काल के लिए अगर आप रुके हैं ना तो ये वाली जो रुकने की अनुभूति है ये फिर वहां पर उपाय बनता है साधन बनता है उसमें फिर ये देखा जाता है कि इतनी देर जब मैं रुका हुआ हूं तो मुझे कितनी छटपटी हो रही है उसी समय और अधिक संकल्प किया जाता है जबरदस्ती बोलते हैं उसको बलात् नहीं चाहिए मुझे बस तो उस समय जब आप ये कहेंगे कि नहीं चाहिए बलात नहीं लेना है तो अंदर से लगेगा कि कुछ भी ले लो कोई बात नहीं तो उस समय अपने को क्या करना पड़ता है ऐसे ढाल निढाल छोड़ना होता है इस तरह से कर सकते हैं जैसे मर रहे हैं ना बिल्कुल तो मरते समय भी ठीक है मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं पर नहीं लेना है उसे ऐसे लगेगा कि आत्मा को निकाल रहा है कोई पकड़ करके तो वहां पर चुपचाप देखना होगा निकलने देते हैं कोई बात नहीं यानी जैसे किसी में घर के होता है ना झगड़ा हो गया है कहीं ने चोरी कर ली है कुछ ने तो पुलिस वाले पकड़ने आते हैं ना उसके घर वाले को तो उसके सामने ही पकड़ के ले जाते हैं ना जब पुलिस पकड़ के ले जाती है अपने घर वाले को तो दूसरे घर तो वाले क्या करते हैं चुपचाप देखते ही है ना तो उनको कष्ट तो होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते चुपचाप देखते हैं कि क्या करें जाने जाता है जाने दो तो उस समय जैसा दुख होता है उनको यहाँ पर भी वैसे दुख होगा आप मानते रहेंगे ठीक है इतना दुख हो रहा है मुझे लेकिन नहीं लेना है बस ये संकल्प को नहीं छोड़ेंगे तो वो जो दुख हो रहा है कुछ काल तक दुख होता है बहुत भयंकर होगा यानी उसी दुख को हटाने के लिए हम जट पकड़ झ ले तो तो तो तो देखते रहना है। जैसे घर वाल देख उसके आदमी को जब ले जाता है कोई तो विवश होके देखते रहते हैं कि अब क्या करें क्या आतंकवादी घर वालों के सामने मारते है ना उसको भी तो ऐसी कल्पना कर सकते हैं कितना दुख होगा ऐसे ही दुख यहां पर भी होता है उसका केवल यही उपाय होता है कि आंख बंद करके देखो बस जितना दुख हो रहा है अब क्या करें होने दो शान करो उसको कुछ देर के बाद एकदम से फिर बदलेगा वो वो फिर बैठ जाएगा एकदम और बैठने के बाद जितना किया है आपने सहन उसकी मात्रा में उधर से फिर उल्लास उठेगा और आपको लगेगा कि हो गया तो ऐसे करके इन दोषों को दबाया जाता है ये काम करने पड़ते हैं तो वही समय होता है ईश्वर से प्रार्थना करने का वहां ईश्वर से करते रहेंगे कि बस कुछ नहीं अब तो सहन करने की शक्ति दीजिए मुझे तो ऐसे जब प्रार्थना करते हैं तो वो राग हट जाएगा तो कई बार ऐसे करने पड़ेंगे क्योंकि एक एक स्तर के संस्कार होते हैं किसी स्तर पर एक बार प्रयोग होगा फिर दूसरे स्तर पर होगा तीसरे पर होगा ऐसे ऐसे चलता रहेगा और प्रतिपक्ष में भी ऐसे बल लगेंगे लेकिन इतना होता जाएगा कि एक पार कर गया दूसरा पार कर गया तो आत्म उतना बढ़ता जाता है फिर तो राग आदि हटाने के लिए इस प्रकार से पहले हम करेंगे प्रार्थना और प्रयोग करेंगे फिर ईश्वर से मिलेगा वो उत्साह मिल जाएगा वो डाल देगा उत्साह फिर ऐसे ये हटाने वाला होता है राग को पुरुषार्थ प्रापक पुरुषार्थ कराने वाला होता है दुर्गुण नाशक दुर्गुणों को नियम सारे में अब इसी तरह से लगते हैं सिद्धि प्रद सिद्धियों को देने वाला होता है सज्जन सुखद जो सज्जन होते हैं उनको सुख देता है आत्मा में प्रीति उत्साह उत्पन्न करता है दुष्ट सुधाटन सुताटन और जो दुष्ट लोग होते हैं उनको ग्लानी होती रहती है हर समय को बुरा लगता है अकेले में तो शेर बने रहते हैं लेकिन जैसे ही समाज में आते हैं वो, वो बन जाते हैं एकदम उनको अंदर से डर लगता रहता है तो, ये एक से ताड़ना है उनकी। तो ऐसे ही जितना जितना व्यक्ति अब जाता जाता है ईश्वर के निकट अपने दोषी जितना होगा उसको उतना कष्ट होगा जो जितना निर्दोष होता है उसको उतना उत्साह होता है ईश्वर के निकट आते आते लेकिन जो जितना दोषी होता है उसको उतना कष्ट होता है व्ययकर तो ये एक तरह से ताड़ना है उसकी तो दुष्टों को हर समय ऐसे ही प्रताड़ित करता है अपमानित कराता है उसको क्योंकि उसके अंदर स्वतः वो क्या होता है झुक जाने की स्थिति बन जाती है दोषी व्यक्ति आंख नहीं दिखा सकता छाती नहीं फुला सकता है कि ये है दुष्टों के सामने तो हो जाएगा शेर इन अच्छे लोगों के सामने हिम्मत नहीं होती है तो ये ऐसी स्थिति की तरफ से समझ लीजिए गर्व को क्रोध को लोभ विदारक यानी कुकू लगाया हुआ है एक गर्व होता है अच्छा है राष्ट्र के लिए देश के लिए जो भी अच्छा ही है उसका गर्व करना चाहिए नहीं करेंगे तो उस काम को आप पकड़ नहीं पाएंगे कर ही नहीं पाएंगे बढ़ा नहीं सकते तो उसके लिए गर्व करना उचित होता है लेकिन जो अभिमान है मिथ्या वो करने का नहीं होता है वो है कुक कु, कु, कुगर्व है कुक्रोध ऐसे ही है बुराई के लिए अपने दोषों को लागू करने के लिए क्रोधित हो जाना मनमानी करने स्वच्छता के लिए तो ऐसे जो क्रोध हैं लोहबादी है इनको तो नष्ट करने वाला है उसका विरोध गुण है ये हे परमेश परेश परमेश उत्तम सबसे बड़ा जो ईश है सबसे परेश अंतिम जो है स्वामी परमात्मा पर ब्रह्मा सबसे बड़ा जो है जगत आनंदक जगत को आनंद देने वाला परमेश्वर व्यापक सब में व्याप्त है सूक्ष्म है अचेद्य है निरवय है अजर अमर अमृत अभय निर्बंधन आदि अजर है अमर है अमृत है निर्भय है और बंधन रहित है अप्रतिम प्रभाव उसका इतना प्रभाव उसकी कोई सीमा नहीं तुलना नहीं तुला नहीं है प्रतिमा नहीं मान नहीं है अनंत है प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य निर्गुण है अतुल है विश्वाद्य मान विश्व के आदि में होने वाला है विश्ववंद सबके द्वारा वंदना करने योग्य है विद्वत विलाशक विद्वानों को प्रसन्नता देने वाला है इत्यादि अनंत विशेषण भाष्य ये सारी की सारी विशेषताएं ईश्वर के अंदर है वो इन सभी को लेकर के हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कल अब मंत्र का अर्थ कर पाएंगे समय बहुत हो गया अपना